क्लैब्यम मास्म गाराथ नई तत्वपद्युद्रम हृदय दौर्बल त्यक्तोत्तिष्ठ परप गीता श्री राम कृष्ण जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है इस प्रकार का भक्त हठपूर्वक ईश्वर से भीड़ जाता है मानो डाका डालकर धन छीन लेता है मारो काटो बांधो इस तरह डाका डालने का भाव है नाम महात्मा तथा पाप श्री राम कृष्ण ऊर्ज दृष्टि प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं भाव यह है काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया गंगा काशी कांची प्रभास आदि की परवाह कौन करता है हे काली तुम्हारा भक्त पूजा संध्यादि नहीं चाहता संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है पर पता नहीं लग सकती दया व्रत दान आदि पर उसका मन नहीं जाता मदन के याग, यज्ञ ब्रह्ममयी के रक्तिम चरणों में होते हैं काली के नाम का गुण जिसे देवाधिदेव महादेव पाँचों मुख से गाते हैं कौन जान सकता है श्री राम कृष्ण भाव हो मानो अग्निमंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे गीता का आशय यह है यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को हे शंकरी देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती हो श्री राम कृष्ण क्या मैंने उनका नाम लिया है मुझे पाप मैं उनकी संतान हूं उनके ऐश्वर्य का अधिकार हूं इस प्रकार का जीत चाहिए तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है उनसे हट करो वे कोई दूसरे तो नहीं अपने ही तो हैं फिर देखो यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है वैद्य तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम और अधम जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है रोगी ने दवा खाई या नहीं इसकी खबर वह नहीं लेता जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है मीठी बातों से कहता है अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे भैया खा लो अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूँ वह मध्यम वैद्य है और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा ना खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठे जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है यह वैद्यों का तमोगुण है इस गुण से रोगी का उपकार होता है अपकार नहीं तीन प्रकार के आचार्य वेदों के समान तीन प्रकार के आचार्य भी हैं धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते वे आचार्य अधम हैं जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें बहुत विनय प्रार्थना करते हैं प्यार करते हैं वे मध्यम आचार्य हैं और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसास उपनिषद ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है एक ब्राह्म भक्त ने पूछा ईश्वर साकार है या निराकार श्री रामकृष्ण उनकी इति नहीं की जा सकती वे निराकार हैं फिर साकार भी हैं भक्तों के लिए वे साकार हैं जो ज्ञानी हैं संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है उनके लिए वे निराकार हैं भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति पर्सनल गॉड के रूप में आते हैं ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है परंतु वे क्या है यह मुँह से नहीं कह सकता वे किस तरह हैं जानते हो मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोझ नहीं रह जाता उनका रूप भी नहीं दिखाई देता वे क्या हैं मुँह से नहीं कहा जा सकता कहे कौन जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं फिर सफ़ेद मोटे छिलके इसी तरह लगातार छिलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता जहां अपना मैं खोजे नहीं मिलता और खोजे भी कौन वहां ब्रह्म के स्वरूप का बोझ किस प्रकार होता है यह कौन कहे नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गल पानी हो गया फिर खबर कौन दे पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं अंत हुआ कि चुप हो गए घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है पहले के लोग कहते थे काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता मैं पन नहीं जा सकता मैं मरा कि बला टली हास्य विचार चाहे लाख करो पर मैं दूर नहीं होता तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूँ यह ईमान अच्छा है भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म हैं अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी तुम लोग भक्त हो साकार रूप मानो चाहे न मानो इसमें कुछ हानि नहीं केवल यह ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं सृजन पालन और प्रलय करते हैं जिनमें अनंत शक्ति है भक्ति मार्ग से वे ही जल्दी मिलते हैं